संख्य दर्शन की तैंतालीसवीं कक्षा संख्य दर्शन का पांचवा अध्याय चल रहा है पिछली कक्षा में हम लोगों ने १२५वें और १२६वें सूत्रों पर चर्चा की थी तीन प्रकार के देह होते हैं कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह अनुशयी आत्माओं के बारे में चर्चा थी कि अनुशयी आत्माएं दूसरे शरीर में जो विद्यमान है लेकिन जिसका अभिमानी शरीर वो नहीं है उनका अपना शरीर नहीं है वो ऐसी आत्माएं अनुशयी आत्माएं कहलाती हैं और उनको ना तो कोई भोग होता है और ना ही कर्म का अवसर रहता है न किंचित अनुशयी न तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अन्य कोई हो हाथ खड़ा अभी से करेंगे ओम आचार्य जी नमस्ते जी ये जो अनुश्चयीन आत्मा है अनुश्चयीन अनुशयी आत्मा जैसे कि आत्मा का शरीर रहता तो वो स्वतंत्र रहता है लेकिन आत्मा के निकल जाने के बाद में परतंत्र हो जाता है तो अनुषयी ये परमात्मा का उस पर नियंत्रण नहीं रहता कि वो परमात्मा के अधीन हो जाता है परमात्मा के अधीन है वो स्वतंत्र नहीं रहती है अपने अधीन नहीं रहती है वो अपने अधीन उसको कुछ नहीं पता कि मैं कहा हूँ सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है वो चलती रहती हैं और परमात्मा की यही व्यवस्था मानी जा सकती है कि कहीं भी वो रहे कहीं भी इधर उधर जाए वो अपने आप नहीं जाएगी प्राकृतिक नियमों से जहां भी जा रही है जहां भी है परमात्मा तो उसका तब कभी भी उपयोग करेगा जब उसको जन्म देना होगा कर्मानुसार दे देगा उससे पहले कहीं भी रहे वो सब परमात्मा के नियंत्रण में ही है तो जहां जन्म देना होगा वहां पर परमात्मा उसको ले जाएंगे ले जाएगा पहुंचा देगा उससे पहले वो मतलब उसका कोई अस्तित्व मतलब कहा रहेगा कहा नहीं रहेगा रहे रहे रहे कुछ कोई वहीं रहेगा परमात्मा के अंदर ही रहेगा वो और कहीं नहीं जाएगा इसी सृष्टि के अंदर रहेगा अच्छा कहीं भी जाए ठीक अगले तो, हाथ खड़ा करेंगे माइक मैं पहुंचूगा ये जो कहा है ना ये आत्माएं स्वतंत्र हैं। इसमें ये अच्छी आत्माएं हैं या सारी कोई भी मिली जुली होती हैं? कोई भी आत्मा तो सब एक ही जैसी होती हैं। सूक्ष्म शरीर का भेद रहता है मन में संस्कारों का कर्माशय का भेद रहता है सबके लिए जो भी बंधन में है वो चाहे मनुष्य शरीर मिलना हो उनको या पशु पक्षियों का या पेड़ पौधों का मनुष्यों में भी कैसा भी हो उन सबके पे ये लागू होती है बात एक बात और ये कुछ पिछले समय नहीं आ रहे सूत्र बताइए 10 से लेकर 19 तक बिल्कुल नहीं समझ आ रहे दो तीन बार पढ़ने के बाद अपने किसी साथी से पूछिए जो जिनको समझ में आ गए हैं आपस में पूछिए फिर कोई नहीं आता है तो मेरे से पूछिए जी। जी, ये आत्माएं अनुशा आत्मा जो है ये आत्मा जो है ये क्या पंचभूतों के सहारे भी रह सकती है या सिर्फ इसी शरीर के ही सहारे से कहीं भी पंचभूतों के सहारे भी रह सकती है मिट्टी में भी रह सकती है जल में भी रहती है जी। शरीर में पहुंचेंगी तो उसको अनुषयी नाम से विशेष कह देते हैं शरीर में कर्म या भोग होता है नहीं होता है जी। वैसे वो सब अनुशयी ही आत्माएं हैं इसमें आता है कि भई वो बादल में चली गई पानी की बूंद में पानी की बूंद के साथ नीचे आ गई भूमि में आ गई फिर पेड़ पौधों में भी आ गई तो पेड़ पौधों में जीव में आने से पहले शरीर में आने से पहले जो था वहाँ भी तो वो चल रही थी म आत्मा एक शरीर से निकलकर जब तक दूसरे शरीर में नहीं जाते क्या इसके बीच में वो और कहीं रहती है या जी हाँ वही प्रसंग है ये ये एक छोटे ये जो बात चल रही है कि आत्माएं स्वतंत्र रूप से रहती हैं ये तो स्वतंत्र शब्द नहीं कहा स्वतंत्र शब्द नहीं शब्दों का वही प्रयोग कीजिए जो बोला गया हो नहीं तो स्वतंत्र का फिर कुछ और अर्थ ले लेंगे फिर और कहीं की कहीं बात चल जाएगी ये मोक्ष की अवस्था है या नहीं ये बद्ध आत्माओं की बात है मुक्तात्माओं की बात नहीं है मुक्तात्मा मुक्तात्माओं की बात नहीं है नहीं। ये बद्धात्माओं की बात है जो सूक्ष्म शरीर से युक्त है स्थूल शरीर तो छूट गया है जिनका लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी भी है उनका उनकी बात है ये। वो दूसरे पर पर तो आत्माओं के साथ मिलकर के दूसरे शरीर को कष्ट दे सकती है कुछ नहीं कर सकती इसी के लिए ये सूत्र है न किंचित अनुसैन न तो उनका कोई भोग होता है वहां उपभोग कर सकती है कुछ और ना ही कुछ कर्म कर सकती हैं कर्म नहीं कर सकती तो दूसरे को प्रभावित भी नहीं कर सकती अन्य कोई नहीं हां बोलिए इसी सूत्र में एक पंक्ति है कि योग के अनुसार परकाया प्रवेश की विभूति से युक्त योगी भी दूसरे के शरीर में अनुशह रूप में पृष्ठ होकर रह सकता है आगे बोलिए जहां उसके कर्म अनुष्ठान अथवा भोग नहीं होते किंतु उसका वहां योग के चमत्कार देखना मात्र होता है इसके लिए प्रमाण योग का योग का है व्यास जी का बंद कारण शैथिल्यातर्शन शंका सूत्र है ये पीछे क्या बात चल रही थी कि आत्मा वहां चला जाता है परकाया प्रवेश ठीक है उसके लिए जो प्रमाण दिया है उस सूत्र को देखिए बंध कारण शैथिल्यात बंधन का जो कारण है यानी शरीर में जो बंधन का कारण है उसके शिथिल होने से और प्रचार संवेदना दूसरे जगह प्रचार मतलब जैसे जाते आना है ना गति अर्थ में उसकी उसकी जानकारी होने से कि कैसे दूसरी जगह जाया जा सकता है ऐसा होने से चित्त से पर शरीर आवेश पर शरीर में आवेश होता है किसका चित्त का आत्मा का नहीं तो ये जो सूत्र प्रमाण के रूप में दिया गया है ये आत्मा के पर शरीर प्रवेश का प्रमाण नहीं है जबकि व्याख्या क्या है आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश, पर प्रवेश। तो इस सूत्र को समझे बिना वैसे ही अपने पक्ष में प्रस्तुत कर दिया गया है ये सूत्र आत्मा के परकाया प्रवेश की बात नहीं कहता है चित्त तो चित्त और आत्मा में भेद होता है ना तो अगर चित्त की बात कही जा रही है और वो आत्मा पे लगाएंगे तो वो प्रमाणिक थोड़ा ना होगा और बोलिए ठीक है आगे चल। तो पांचवें अध्याय का एक वां सूत्र अनुशय आत्माओं के बारे में ही कुछ और बात आगे बता रहे हैं अनुषयी आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच भी गई उसको कर्म और भोग नहीं हो रहा है उन शरीरों को प्राप्त करके भी उसको वहां कुछ ज्ञान नहीं होता है वहां कुछ ज्ञान नहीं होता है उसके लिए यह सूत्र है बोलिए ना बुद्ध नित्यत्व आश्रय विशेषेपि भी वह निवत बुद्ध्यादि न बुद्धि मतलब ज्ञान आदि की नित्यता कि सदा वो आत्मा को होते रहे ऐसा कोई नियम नहीं है आत्मा ज्ञाता है ज्ञान गुण उसका है वो जान सकता है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा को सदा ज्ञान होता रहता है ये नियम हम बना उचित इंद्रिया उचित शरीर होंगे तो वो जान सकता है नहीं तो नहीं जान सकता है। तो भले ही आत्मा चेतन है जाता है लेकिन बुद्धि आदि का नित्यत्व नित्यत्व इस अर्थ में है कि जहां जहां आत्मा है जब जब है तब तक उसको जान होता ही रहेगा इसका कोई नियम नहीं है मतलब ये हुआ कि इसका अपवाद है कि आत्मा के होते हुए भी चेतन के होते हुए भी उसको सदा बुद्धि आदि नहीं होते ज्ञान आदि नहीं होते तो अगर कोई ये सोचे कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में है अभी अनुशयी रूप में तो वहां जान तो होना चाहिए उसको ज्ञान ही नहीं होता है उसको तो न बुद्धियादि नित्यत्व आश्रय विशेष भी विशेष आश्रय होने पर भी विशेष स्थूल शरीर में वो पहुंच गया है तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान नहीं, नहीं कर सकता है और ज्ञान नहीं कर सकता इसीलिए भोग भी नहीं कर सकता और इसीलिए वो कर्म भी नहीं कर सकता है कर्म तो तब करे जब कुछ ज्ञान हो वहां पर बिना ज्ञान हम कोई कर्म ही नहीं करते और भोग भी एक तरह का ज्ञान ही है हम कुछ भोग रहे हैं हमें अनुभव हो रहा है ज्ञान हो रहा है कि हां ये सुख है ये दुख है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है संवेदना ही तो है ज्ञान ही तो है एक प्रकार के तो हमेशा ज्ञान रहे ये कोई नियम नहीं है तो इसलिए जो अनुषयी आत्माएं भिन्न शरीरों में रहती हैं इनको कुछ बोध नहीं होता है वहां इसीलिए उनका ना कर्म है ना भोग है समझाने के लिए उदाहरण दिया वन्नी अग्नि के समान अग्नि वैसे तो प्रकट होती है अग्नि में उष्ण गुण है लेकिन वो आश्रय विशेष में लकड़ी में पेट्रोल में कागज में कहीं भी कपड़े में वहां है अभी लेकिन इससे वो उसकी उष्णता प्रकटी या प्रकटीकरण हो यह आवश्यक नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां उसकी उष्णता प्रकट रूप में हो यह कोई नियम नहीं होता है प्रकट भी अनुद्भूत रूप में भी रहती है अनुकूल परिस्थिति होगी तो प्रकट होगी ऐसे ही आत्मा का बुद्धिगुण ज्ञान गुण अनुकूलता होगी शरीर इंद्रियां निमित्त तो वो प्रकट होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए कहा ना बुद्धि बुद्धि बुद्धियादि नित्यत्व आश्रय विशेषे भी वनिवत ठीक है इसी से संबंधित एक बात और कहते हैं कि बुद्धि की नित्यता का नियम नहीं है कर्म और भोग भी हो ही ये नियम नहीं है यदि उसको भी वहां पर बुद्धि होने लगे जान होने लगे कर्म और बोध वो कर सके भोग कर सके कर्म कर सके तब क्या होगा तो उसके लिए एक दोष बता रहे हैं अगला सूत्र बोलिए एक आश्रय असिधेश वो जो शरीर है जहां अब अनुषयी आत्मा है वो आश्रय ही असिद्ध हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा किसके लिए जो स्वाभिमानी आत्मा पहले से वहां है जिसका वो शरीर है उसका आश्रय ही असिद्ध हो जाएगा वो जिस आत्मा के लिए वो शरीर मिला है वो इंद्रिया मिले हैं उसमें कोई दूसरा आकर के और वो अपना काम करने लगे भोग करने लगे कर्म करने लगे तो उसका पहले वाली आत्मा का आश्रय ही खत्म हो गया ना एक व्यक्ति ने मेहनत करके कमरा खरीदा वो उसका आश्रय है आश्रय है मकान खरीदा अब दूसरा कोई भी आकर के उसमें रहने लग जाए तो जो पहले वाला है उसका आश्रय कहां रहा वो उसकी असिद्धि हो जाएगी दूसरे ने आके कब्जा कर लिया वो अपनी इच्छा से पंखा चला रहा है बिजली चला रहा है उसका पहले वाली जो आत्मा है जिसका वो घर है उसका क्या होगा फिर ये तो कोई भी किसी के शरीर में चला जाएगा किसी के घर में जाएगा यह तो अव्यवस्था होगी तो आश्रय असिध हो जाएगा यदि पिछली आत्मा को उसका अवसर नहीं मिल रहा है दूसरी आत्मा जाके वहां करने लगे तो वो पिछली आत्मा का आश्रय कैसे कहलाएगा आश्रय की असिद्धि हो जाएगी उस आत्मा को अपने कर्मानुसार वो शरीर मिला है वो उसको भोगेगा वो भोग सकता है उसमें कर्म कर सकता है तो दूसरी आत्मा अनुचई आत्मा यदि ज्ञान करने लगे कर्म और भोग करने लगे तो उस आश्रय की पहली आत्मा की दृष्टि में असिद्धि हो जाएगी ये एक दोष आएगा इसलिए भी अनुसई आत्माओं को इससे भी सिद्ध होता है कि अनुचई आत्माओं को भोग नहीं होता वो कर्म नहीं कर सकता और कोई बुद्धि आदि का नियम नहीं है कि तो वहां पहुंच गया तो उसको ज्ञान होगा ही यह अनुशयी आत्मा का विषय यहां समाप्त हो रहा है किन्हीं को और पूछना है इसमें इन दो सूत्रों में जी समझ बोलिए पूज्य आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी हमें आत्माओं के बारे में कुछ हमारे विद्वान ये भी कहते हैं और उपनिषदों में भी हमें पढ़ने को आया कि आत्माएं शरीर को जब छोड़ती है जब उसकी व्यवस्था हो जाती है जैसे कि को सामने रखिए रखी है कीड़े का उदाहरण दिया सुडी का उदाहरण दिया पिछले शरीर को जब छोड़ते जब उसे अगला शरीर मिल जाता है तो ऐसी व्यवस्था तो उपनिषदों में बताई गई है तो इसमें ये जो अनुसैया शरीर है आत्माए है इसे तुरंत शरीर मिलने से, तो इसमें।, इसमें प्रश्न ये है कि उपनिषद में एक प्रसंग में मृत्यु के बाद में शरीर धारण के लिए उदाहरण दिया एक तृण जलों का एक कीट होता है उसका तिनके पे एक जलों का जोक जैसा एक प्राणी होता है कि आत्मा कैसे एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है उसके लिए वो उदाहरण दिया गया उत्तीर्ण जलू का एक ऐसा होता है जो एक एक तिनका मानी पौधों के ऊपर है इधर उधर से है तो इधर भी उधर उस डाल से उस डाल पे उसको जाना है इस तिनके से उसके तिनके पे तो वो जो चलता है तिरण जलों का यूं चलता है यूं यू आगे करके सरकता है ना ऐसा उसका उदाहरण है तो उसको देखें वो कैसे जाता है तो जाते जाते मान लीजिए इस कोने पे आया तो यहां तक पहुंच करके वो आगे वाले भाग से इधर उधर देखता है जहां कहीं मिलता है वहां उसको पकड़ के वहां आश्रय लेके पीछे वाला भाग उठा के आगे चला जाता है ये उसकी प्रक्रिया रहती है आगे बढ़ने के लिए ऐसे वो एक तिनके से दूसरे तिनके पे जाता है तो इसको उदाहरण में अब घटाएंगे वह तिन के माने जाते हैं पिछला तिन का पिछला शरीर और अगला तिन का अगला शरीर ठीक है अब यह पिछले को तब छोड़ता है जब आगे टिका देता है उछल के तो जा नहीं सकता वो पंख भी नहीं है और उछलता भी नहीं है वो कब पिछला वाला छोड़ता है जब अगले में पहले टिका देता है आगे का मुंह उसके आधार पे पीछे का भाग उठा के वहां पर पहुंचता है इसके आधार पर बहुत जगह ये बताया जाता है जैसा आप कह रहे हैं बहुत से विद्वान बताते हैं प्राय ये प्रचलन में है कि इस शरीर के छोड़ते ही दूसरा शरीर मिल जाता है दूसरे शरीर का पहले निश्चय होता है तब ये शरीर छूटता है जब आगे का तय हो जाता है अगले तिनके का तब पीछे का छूटता है तो एक तो यह बात सुनी हुई है कि विद्वानों से सुनिए और उपनिषद में भी यह आती है और दूसरी तरफ ये अनुषयी की बात चल रही है तो इसमें विरोध है तो उपनिषदों में वो वचन मिलता है तो वो भी उपनिषद का वचन है और ये अनुशयी आत्माओं का भी उपनिषद का वचन है वचन की दृष्टि से तो दोनों ही उपनिषद के हैं अब कैसे संगति लगेगी वो अभी आगे बोलूंगा विरोध तो, तो लगता ही है यहां ये कह दिया वहां यह कह दिया तो बहुत प्रश्न उठता रहता है कि मृत्यु के बाद में तत्काल जन्म मिल जाता है उसी समय या तो कई दिनों बाद में मिलता है अब इसमें यजुर्वेद के उनचालीसवें अध्याय के भी दो मंत्र हैं वो मंत्र दाह संस्कार में विनियुक्त हैं और उन दो मंत्रों का महर्षि दयानंद का भाष्य भी मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आत्मा यहां यहां यहां जाते जाते बारह दिन घूमता है फिर जन्म लेता है बारह दिन यानी दूसरी जगह जाता है एकदम नहीं लेता है बारह दिन का भ्रमण वहां पर वेद मंत्र में बताया गया जहां तक हम शब्द प्रमाण की बात करें तो उपनिषद और वेद दोनों हमारे लिए शब्द प्रमाण हैं। यदि दोनों में विरोध लग रहा हो तो किसको मानेंगे वेद को मानेंगे और वेद पर भी महर्षि का भाष्य मिल रहा है उपनिषद के इस वचन पर महर्षि का भाष्य नहीं मिल रहा है हमारे को ये तो औरों के भाष्य हैं और हम व्याख्या देखते हैं शब्द पढ़ते हैं विद्वान लोग व्याख्या करते हैं तो एक तो वेद का प्रमाण कोई कह वेद के मंत्रों का भिन्न अर्थ कर रहे हैं उपनिषद के विपरीत कैसे कर सकते हैं तो ऋषि का भाष्य है वेद के उन मंत्रों के ऊपर तो आप कोई संदेह नहीं रहना चाहिए तो पहली बात तो यह कर लो कि प्रमाणों की जब हम तुलना करते हैं तो अधिक प्रबल प्रमाण वेद है और ऋषिकृत भाष्य साथ में है तो ये हमारा मुख्य सिद्धांत हुआ कि एकदम जन्म नहीं लेती आत्मा बारह दिन इधर उधर जाती है ये चर्चा वेदांत में भी आती है कैसे कैसे जाती है कौन कहां तक जाता है कौन कहां तक जाता है उपनिषदों के आधार पर वेदांत दर्शन में चर्चा चलती है अब रही बात की उपनिषद में भी दो जगह ये अलग अलग कैसे कह दिया जब हमारे को ये निश्चय हो गया कि एकदम जन्म नहीं होता बीच में कुछ काल इधर उधर रहता और ये अनुशयी आत्मा वाला प्रसंग सांख्य में भी आया है उपनिषद में तो है ही उसके आधार पर यह सांख्य में भी है सांख्य के सूत्र में है उसका प्रमाण उपनिषद में भी हम उद्धित करते हैं वेदांत में भी यह चर्चा है अनुषयी वाली तो इससे लगता है कि उससे वेद वाली बात की पुष्टि इससे भी इतने अंश में भी हो रही है तो प्रथम तो यह सिद्धांत स्वीकारना ही होगा हमारे को कि तत्काल जन्म नहीं होता है एक बात अब तृण वाला दृष्टांत हम कैसे घटाएं उससे तो हमें लगता है कि तत्काल जाता है अब तृणजलुका वाला दृष्टांत किस रूप में किन अर्थों में हमें ग्रहण करना है यह समझने की बात होती है उदाहरण या दृष्टांत का कौन सा अंश वहां पर घटता है वही लिया जाता है पूरा पूरा नहीं लिया जाता ठीक है पूरा पूरा नहीं लिया जाता शलजम कैसा होता है किस जैसा है आलू जैसा चुकंदर जैसा चलो चुकंदर जैसा अब कैसा चुकंदर जैसा कुछ चीजों की समानता हम देखेंगे और कुछ चीजों की समानता नहीं देखेंगे पूरी तो नहीं ले, देख सकते ना ठीक है पूरी नहीं देख सकते जो संगत लगेगी वही लेनी है पूरा नहीं लेना है यह उदाहरण दृष्टांत के संदर्भ में हमेशा सावधानी रखनी है मनमानी कोई साम्यता नहीं ले लेंगे समुद्र कैसा होता है तो बच्चे को कहा ये तालाब जैसा होता है ठीक है तो कैसा क्या समानता लेंगे तालाब का पानी मीठा होता है समुद्र का भी मीठा होता है तो कहा था ना तालाब जैसा ही होता है समुद्र नहीं ये नहीं ले सकते हैं। विशालता के रूप में वक्ता उस दृष्टांत उदाहरण को किस अभिप्राय से कह रहा है ही लेना होता है और वक्ता का अभिप्राय हमें नहीं पता है तो हमें वो अर्थ घटाना होता है जो संगत होता है हर कोई अर्थ नहीं घटा सकते हैं उदाहरण दृष्टांत में ये ध्यान रखने की बात है ठीक है अब इस दृष्टांत पर आते हैं इसकी विवेचना करते हैं अगर इसको झूंका तो ले रहे हैं तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं तृण जैसे एक तिन पे है और इधर उधर खोज करती है आत्मा भी एक ही जगह रहते हुए दूसरे शरीरों की खोज करता है कि कहां मेरा आश्रय है मानेंगे क्यों तृण का तो ऐसा ही करता है दृष्टांत की तो यही कट रही है ना खोज कौन करता है तिनके की तृण का खुद करती है ना परमात्मा को तो और किसी की तो सहायता नहीं लेती ना वो ऐसे ही आत्मा भी स्वयं अपने तिनके का अगले तिनके का अगले शरीर का निर्धारण करती है दृष्टांत से स्वीकार करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे या नहीं देखो मैं आपको वो बात समझा रहा हूं कि दृष्टांत का कौन सा अंश लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए मैं कुछ ऐसी समानताएं बता रहा हूं जिसको आप खुद आप में बहुतों ने तो कहा नहीं ये तो नहीं ले सकते मैं पूछूं क्यों नहीं ले सकते क्योंकि इसका अन्य सिद्धांतों से विरोध आता है आ, अगले जन्म का निर्धारण खोज हम स्वयं कर लेते हैं या परमात्मा करता है परमात्मा करता है ये तृण जुलूका अपने अगले तिनकी की खोज खुद कर रही है खुद कर रही है ना ऐसे ही आत्मा भी खुद खोज करती है ऐसा मैं कहूं तो मानेंगे आप मैं दृष्टांत की समानता बोल रहा हूं एक दृष्टांत की यह समानता स्वीकार नहीं है दूसरी बात आत्मा अणुस्वरूप है वो तृण का तो फैल जाती है इधर भी टिकी हुई है और उधर भी टिकी हुई है उधर टिक जाती है तब पीछे से छोड़ती है तो आत्मा यहां भी है और लंबी खींच करके उस शरीर तक भी पहुंच गई जहां उसको जन्म लेना है वहां टिकेगी फिर इधर से खींच करके जाएगी और वहां जाएगी स्वीकार्य है इसकी समानता बोल रहा हूँ अगर दृष्टान्त की समानता है तो आप इसको भी मानो फिर नहीं मानेंगे ना मानेंगे यानी आत्मा यूं खिंच करके लंबी हो जाएगी परिणाम हो जाएगी वो तो अणुस्वरूप है वो हो ही नहीं सकता उसमें संभव ही नहीं है यह हमें दूसरे सिद्धांतों से पता है तो ये दो बातें नहीं घट रही हैं ना दो बातें नहीं घट रही हैं, जब ये दो को नहीं घट रही है तो हम तृण का ये भी नहीं कर सकते कि यहां भी टिकी है वहां वहां टिकने के बाद में इसको छोड़ेगी तो अगले जन्म अगले शरीर में पहले पहुंच जाएगी आत्मा फिर पिछले शरीर को छोड़ करके जाएगी ये हम नहीं ले सकते अब कहने लगे कि इसके तत्काल बाद जाती है तो तत्काल बाद को बताने के लिए इस दृष्टांत में क्या है इस दृष्टांत से क्या तात्पर्य लेते हैं कि शरीर को छोड़ते ही तत्काल दूसरा जन्म ले लेती है यही तो कह रहे थे ना आप यही तो विद्वान बताते हैं ये बात इस दृष्टांत में कहां पर है कि यहां से छोड़ते ही तत्काल ले लेती है या बंदर के लिए तो कह सकते हैं कि वो इस डाली से उछलता है और उछलते ही दूसरा ले, ले लेता है अगर उनको वो बात कहनी होती तो उसको और दूसरा उदाहरण ले लेते कोई दूसरा टिड्डा वगैरह का ले लेते जो उछल करके इधर से उधर जाता है उड़ करके चला जाता है लेकिन यहां ऐसा उदाहरण नहीं है ये यह यहां टिका हुआ है पिछले तिनके पे और अगले तिनपे के जाके टिक रहा है तो जो इस दृष्टांत से ये अर्थ लेते हैं कि तत्काल दूसरा जन्म होता है वो इस दृष्टांत से सिद्धि नहीं होता तो इस दृष्टांत से क्या सिद्ध होता है पिछला आधार उस आधार अगर ये आधार नहीं हो तो वह अगला जन्म नहीं ले सकता पिछले तिनके का आधार नहीं हो तो वो अगले पे नहीं पहुंच सकता इतना ही कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर विशेष रूप से मनुष्य के मनुष्य के बाद के भी जन्म है तो हमारे कर्मों के आधार पर जो कर्म शेष बचे हैं उसके आधार पर हम अगला जन्म लेते हैं और जब हम अगला जन्म लेते हैं तो पिछला सारा भाग वहां आ जाता है उसका तिन त्रिण जलुका का यानी कोई चीज हमारे संस्कार कर्माशय छूटते नहीं है पिछले शरीर में वो तिन का छूट गया वो शरीर छूट गया लेकिन हमारे कर्म संस्कार वो हमारे साथ साथ आगे आ जाते हैं फिर वो आगे चलते रहते हैं अगले तिनके पे जाना फिर च, आगे पे चले जाएंगे तो ये तृण जलुका वाला दृष्टान्त तो ये सिद्ध नहीं करता कि अगला जन्म तत्काल बाद में होगा सिद्धि नहीं होता इससे इसका तात्पर्य दूसरा है और यदि सिद्ध होता भी हो तो भी वेद के विपरीत होने से यह प्रमाण मान्य नहीं है अन्य दर्शनों में भी ये जो आत्मा की बात आ रही है चर्चा आ रही है ये भी तो लिख देते ना तत्काल जाता है अभी आई कोई चर्चा ऐसी हमारी कहीं तो आया इसमें सांख्य दर्शन में जन्म मरण की चर्चा तो चल रही है वेदांत में कहीं आया नहीं अनुशयी की तो बात आ रही है समय लगता है और वेद प्रमाण से भी सिद्ध है इसलिए ये ही मत ठीक है शब्द प्रमाण से यह सिद्ध होता है तर्क युक्ति से भी और जब हम इस तृण जलुका की यह व्याख्या करेंगे तो अब दोनों दृष्टांतों में कोई विरोध नहीं है तृण जलुका का दृष्टांत तो कुछ और बात को कह रहा है और यह अनुषयी आत्मा वाली अलग बात है अब जो मैंने अभी बोला है इस पर किन्हीं को कुछ बोलना हो पूछना हो तो पूछे ये विषय काफी लंबा भी है इसमें परोपकारी पत्रिका में जिज्ञासा समाधान आता है उसमें भी ये था मैंने समाधान किया था अब उसकी पुस्तक उस भी बनने वाली है जिज्ञासा समाधान एक दो महीने में आ जाएगी उसमें और भी ऐसे बहुत से प्रश्न हैं उसमें एक प्रश्न ये भी है उसका इसी तरह से वहां समाधान किया जी, स्वामी जी अच्छा जी, इसमें अनुसुई आप जो आत्मा है उनके पास ज्ञान का सब साधन है ज्ञानेन्द्रीय भी है बुद्धि भी है तो उसको ज्ञान क्यों नहीं होता जनेन्द्रिया उनके पास में सूक्ष्म है और बुद्धि वो भी सूक्ष्मी है गोलक तो नहीं वाली गोलको बगैर स्थल नहीं कर सकती नहीं कर सकता पीछे इसमें चर्चा आई थी आप मेरे को नहीं पता उस दिन आप थे या नहीं थे वो छाया और चित्र का भी उदाहरण दिया था सूक्ष्म शरीर से कुछ भोग नहीं हो सकता कर्म नहीं कर सकते हम उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है जैसे कि छाया पड़े तो छाया हमारी पड़ रही है लेकिन उसके लिए धरती भी चाहिए वो नहीं होगी तो छाया नहीं पड़ेगी चित्रकार चित्र बना रहे तो उसके लिए वो कागज या तो शीट वगैरह भी चाहिए नहीं तो चित्र नहीं बना सकता वो आधार चाहिए स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं कर सकता ये कई सूत्रों में पीछे बात सिद्धांत बता चुके हैं उनकी सामर्थ्य ही नहीं है कर ही नहीं सकते वो और कोई ठीक है आगे देखिए एक वां सूत्र साधना करते करते कुछ गुणों का उत्कर्ष होता है सिद्धियां होती हैं तो यहां प्रसंगवशात योग की सिद्धियों का वर्णन किया जा रहा है सूत्र बोलिए योग सिद्ध अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलपनीय योग की जो सिद्धियां हैं वो न अपलपनीय उनका खंडन नहीं किया जा सकता वो खंडन के योग्य नहीं है उनका अपलाप नहीं कर सकते उनको उड़ा नहीं सकते हमें नहीं होती है नहीं हो सकती है योग सिद्ध यहा न अपलपनीय उनका आप यूं खंडन मत करो कि यह नहीं होती है किस तरह से औषधादि सिद्धिवत जैसे औषधियों से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है ऐसे योग से भी सिद्धि की प्राप्ति होती है सिद्धि का मतलब है हमारी इंद्रियों में शरीर में गुणों का बढ़ जाना गुणोत्कर्ष क्षमताओं का बढ़ जाना सामर्थ्य का बढ़ जाना यही सिद्धि के रूप में कहा जाता है व्ययी विभूति कहा जाता है हमारी शक्ति सामर्थ्य का बढ़ना यह सिद्धि कहलाता है औषधियों से भी होती है औषधियों से विशेष बल बढ़ जाता है औषधियों से इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है इत्यादि बुद्धि की क्षमता बढ़ सकती है तो जैसे औषधादि सिद्धियां औषधि से जो गुणोत्कर्ष होता है वो खंडन करने योग्य नहीं होता ऐसे योग की सिद्धियां भी खंडन करने योग्य नहीं है उनका अपलाप नहीं कर सकते लोग करते होंगे उस समय भी ये कुछ नहीं होती हैं योग की सिद्धियां गलत हैं ये तो उसके लिए इनको कहना पड़ा और औषधि से भी सिद्धि होती है योग से भी सिद्धि होती है ये योग दर्शन का भी सूत्र कहता है चौथे पात का पहला सूत्र कैबल्य पात का जन्म औषधि मंत्र तपाह समाधि जहा सिद्ध जन्मना भी सिद्धियां होती हैं जन्म से औषधियों से यह औषधि का यहां उल्लेख किया मंत्र से भी होती है तप से भी होती है और समाधि से भी होती है तो पांच प्रकार की सिद्धियां स्वयं योग दर्शन स्वीकार कर रहा है और यहां सांख्यकार कह रहे हैं कि ये जो योग की सिद्धियां मतलब समाधि जन्य सिद्धियां मुख्य रूप से समाधि जन्य सिद्धियां चाहे तो उसमें मंत्र जप को भी ले लें तो ले लें लेकिन जन्म और औषधि वाली तो इसमें नहीं आएगी तप भी एक तरह का कर्म ही है व्यक्ति तप करता है तो सिद्धि आ जाती है वो तार पे चल लेता है व्यक्ति हम तो नहीं चल सकते तार पे गिर जाते हैं तब किया उसने कर्म किया अभ्यास किया वो सिद्धि तो है एक तरह की ऐसे कर्तव्य जो सर्कस में या और जगह दिखाए जाते हैं ये क्या कर्म और अभ्यास से ही तो वो गुणों का उत्कर्ष कर लिया ये सिद्धि तो है वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते वो इतना बाहर उठा सकते हैं हम नहीं उठा सकते वो इतने तेज दौड़ सकते हैं हम नहीं दौड़ सकते हमारे लिए अचरज भरा होता है वही तो सिद्धि है जो सामान्यतया नहीं देखा जाता वो जब शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि में देखा जाता है यही तो चमत्कार है यही तो सिद्धि है ये गुणों का उत्कर्ष है तो योग की सिद्धियां भी औषधि आदि की सिद्धि के समान खंडन के योग्य नहीं है उनको उड़ाना नहीं चाहिए और उड़ाना चाहिए और यानी उनका भी अस्तित्व है जैसे औषधि आदि से सिद्धियां होती है हम स्वीकार करते हैं ऐसे ही उससे भी सिद्धियां होती हैं वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए ठीक है अगला सूत्र बोलिए ना भूत चैतन्यम प्रत्येक अनुपलब्धे है संहत्य चहत्य सांघत्य अनेक द्रव्यों के मिलने पर समूह रूप में संघत होने पर प्रत्येक अनुपलब्ध है उस वो जो संघत हुआ है उसके जो घटक हैं उनमें एक एक में प्रत्येक में अनुपलब्ध होने पर सांघत्य मिलने पर एक एक में अनुपलब्ध होने से किसके अनुपलब्ध होने से चेतनता के न भूत चैतन्यम भूतों में चेतनता नहीं है ये जो पंचमहाभूत हैं भूत हैं सूक्ष्म भूत हैं पृथ्वी जल आदि उनमें चेतनता नहीं है पीछे भी ये बात आई थी जड़ वस्तु जो प्रकृति और प्रकृति प्रकृतिजन्य पदार्थ है उनमें चेतनता नहीं है चेतनता तो पुरुष में जीव और परमात्मा इन दो में ही है उसी बात को यहां पर अंत में कह रहे हैं कि ये जो जुड़ने के बाद में एक एक में हमें चेतनता नहीं दिखाई देती इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इससे यह सिद्ध होता है कि भूतों में चेतनता नहीं है ये प्रकृति में चेतनता नहीं है जड़ वस्तुओं में आकाश जल भूमि आदि में चेतनता नहीं है तो न भूत चैतन्य भूतों की चेतनता नहीं है ये इनकी प्रतिज्ञा है संघत्य प्रत्येक अनुपलब्ध इकट्ठे में भी ये जो समूह है इसमें एक एक में अनुपलब्ध होने से क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इन सबके मिलने से चेतनता उत्पन्न हो गई तो ये चेतनता नई उत्पन्न नहीं होती है ना तो इनकी चेतनता है जो वहां पर आ गई है शरीर में भूतों का संगत है ये, सब भूत मिल गए हैं पृथ्वी की प्रधानता है है, बाकी सब भी है तो ये जो समूह है हमारा शरीर जिसमें पांचों भूत उपलब्ध हैं, इसमें जो चेतनता है ये एक एक भूत की नहीं है इसलिए भूतों की चेतनता तो नहीं है चेतन तो तत्व अलग है तो पीछे के कहे हुए सिद्धांत को इन्होंने यहां पर इस रूप में प्रस्तुत किया है जी सोच पहले सूत्र से संबंधित बात है जी उसमें परकाया प्रवेश की बात कही है जी तो ये बात समझ में नहीं आती परकाया प्रवेश होता है क्या परकाया प्रवेश सूत्र में तो नहीं कहा एक में सूत्र की बात कर रहे हैं आप योग सिद्ध एक सौ उसमें सूत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा कि परकाया प्रवेश लेकिन योग की जो सिद्धियां हैं तो इस योग की स्थितियों में परकाया प्रवेश भी जो है ना नहीं तो योग दर्शन में पर, परकाया प्रवेश कहाँ मिलेगा योग दर्शन में जहां लिखा है नहीं बंद कारण सैथल जात प्रचार चित्तस्य पर शरीर आवेश जी इस विषय में अभी प्रारंभ में इन्होंने प्रश्न पूछा था तो ये जो प्रमाण दिया इन्होंने बात तो ये परकाया प्रवेश की कर रहे हैं और परकाया किस प्रवेश कौन कर रहा है आत्मा यही मतलब है ना और सूत्र में आत्मा तो लिखा ही नहीं है कहीं चित्त से पर शरीर आवेश है चित्त दूसरे शरीर में चला जाता है आत्मा नहीं आत्मा नहीं जाता है तो ये ये, ये प्रमाण उससे संबंधित ही नहीं है अच्छा। तो इन्होंने योग दर्शन में कहीं आत, एक आत्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश की बात सूत्र में या भाष्य में मेरी जानकारी में नहीं है जो प्रमाण दिया है ये ऐसा बहुत होता रहता है सूत्र का अर्थ पे सूत्र के अर्थ पे ध्यान नहीं दे रहे मोटा मोटा लोगों ने कहा जैसे कि आप लोग भी इसको पढ़ लेंगे और आप भी यही बोलते रहेंगे यही बोलते रहेंगे क्यों हमने पढ़ा है उसमें लिखा है वो है या नहीं है ये अपनी बुद्धि का काम नहीं कर रहे अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे सोच समझ के नहीं पढ़ रहे विचारपूर्वक नहीं पढ़ रहे लिखा है है मतलब बस हमने इतना ही जान लिया ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है कुछ लिख रहा है वो तो ठीक है या नहीं है ये हमारी कसोर हमारी जिम्मेदारी है दूसरे ने उचित अनुचित जो भी कहा है उन्होंने गलत कहा उनका दोष हो सकता है लेकिन हमने भी स्वीकार कर लिया ये हमारा दोष भी है हम ये दे तो देखें कि ठीक है या नहीं है किसकी जिम्मेदारी है दुकान वाला अगर गलत सामान दे रहा है और हम उठा करके ले आए हैं उसको किसका दोष है क्या केवल दुकानदार का है ये जी हमने तो आप पर विश्वास कर लिया था क्यों कर लिया था आपने विश्वास आप देख के लाते ना क्या चीज है नहीं है आपकी जिम्मेदारी नहीं है आप लेके आ रहे हैं तो दूसरे का दोष है मान लिया लेकिन अपना भी तो है तो अध्यात्म में ऐसी बहुत बातें चलती हैं कुछ का कुछ बोलते रहते हैं कुछ का कुछ लिखते रहते हैं है या नहीं है प्रमाण से देखना होता है यही कसौटी होती है पर वो अध्यात्म वाले ये सोचते हैं कि बुद्धि का तो काम लेना नहीं अध्यात्म में बुद्धि का क्या काम न तो भावना का काम है वो भावना पर ही टिके रहते हैं और फिर भावना में ही बह जाते हैं बहते रहते हैं भावना में मग्न रहते हैं ठीक है उनको वही अध्यात्म अच्छा लगता है तो बहते रहेंगे अभी आचार्य जी आप भी पढ़ रहे थे जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सके इस सूत्र में औषधि मंत्र तप से होने वाली सिद्धियां जैसे स्वीकार की गई हैं, मानी गई हैं। इसी प्रकार समाधि सिद्धि से भी सूत्र में प्रतिपादन से योगी की पर शरीर आवेश आदि सिद्धियां भी स्वीकारार्थ मंतव्य हैं, निषेध करने योग्य नहीं है ये पर शरीर प्रवेश का कुछ नहीं लिखा है सूत्र में आवेश लिखा है ना जहाँ वो आवेश वही हो गया पर शरीर चित्त चित का प्रवेश चित्त का ठीक है चित्त का तो लिखा हुआ है चित्त के लिए तो सूत्र मिल रहा है हमारे को भान योग सिद्धि से सृष्टि करना संभव है कथन अलग अलग है वो तो दूसरी बात कह रहे हैं ठीक है जी कोई बात नहीं सब्त तो प्रमाण सीधा मिल रहा है ठीक है उस पर विचार करेंगे सीधे नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रमाणिक नहीं रह पाता है तो ये पांचवा अध्याय समाप्त हुआ हां कुछ आचार्य जी नमस्ते अचार्य जैसे औषधियों से हम रोगों का इलाज कर सकते हैं और योग दर्शन में भी सूत्र आया है व्याधि सत्यान संशय प्रमाद इस तरह से प्रथम पाद में तो जो व्याधियां होती हैं क्या योग से उनका भी उपचार हो सकता है जी हाँ किसी भी तरह का कोई रोग हो तो हाँ किसी भी तरह का मतलब ये शत प्रतिशत शप्रत तो क्या कहें लेकिन हाँ योग से ये अंतराय हटते हैं रोगों का कारण क्या है हमारा मुख्य कारण क्या है कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गलत खानपान से होते हैं वातावरण की प्रतिकूलता हम अनुकूल नहीं रह पाए ये बाहर के कारण हमें दिखाई देते हैं कुछ रोग हमें अपने आंतरिक कारणों से दिखाई देते हैं मानसिक तनाव है उद्वेग है क्रोध है अब उससे शरीर पर प्रभाव हो जाता है मनोकायिक रोग हो जाते हैं साइकोसोमेटिक शरीर के रोगों का मन पर प्रभाव पड़ता है शुद्ध शारीरिक रोग चोट लग गई आघात हो गया किसी ने कर दिया ये पहले शरीर पे लगा शरीर से फिर मन पे प्रभाव पड़ता है और मन का शरीर पे प्रभाव पड़ता है ये हम सब जानते हैं मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो भूख उड़ते देर लगती है क्या भूखी नहीं लगती नींद ही नहीं आती मलमूत्र का त्याग रुक जाता है या अधिक होने लग जाता है बहुत तो सारी चीजें होती है ना और यह तंत्र अगर किसी का अधिक दिन बिगड़ा रहे खाना पचना सोना तो सब कुछ और भी बिगड़ने लग जाएगा उसका सोचना बिगड़ जाएगा बेचैन हो जाएगा बात बात में उलझेगा चिल्लाएगा झुंझलाएगा छुभित होगा तनाव में जाएगा ये सब होता है अब चिंता होगी रक्तचाप भी बढ़ जाएगा सिर में दर्द भी शुरू हो जाएगा रक्तचाप बढ़ गया तो अवसाद हो गया तो रक्तचाप गिर जाएगा चक्कर आने लगेंगे मूर्छा आने लगेगी हो सकता है पाचन ठीक नहीं हो रहा है तो और दूसरे विकार होने लग जाएंगे तो मन का हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जिन बहुत से रोगों को हम शारीरिक रोग मानते हैं उनका मूल कारण हमारा मन होता है आज के जो आधुनिक बहुत सारे रोग हैं जिसमें अनिद्रा उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप हृदय रोग मोटापा भी दिखने में मोटापा ये है कि भाई हम अधिक खा रहे हैं इसलिए हो रहा है या कुछ थाईराइड की गड़बड़ है या अनुवांशिक है वो व्यक्ति खा क्यों रहा है अधिक कौन लोग अधिक खाते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं जब व्यक्ति अवसाद में होता है तो वह अधिक खाने लगता है तनाव वाला अधिक खाता है उसका मन कहीं और लगा हुआ है तन में होके नहीं खा रहा है तो उससे अधिक खाया जाता है क्योंकि थोड़े में तृप्त तो नहीं होता है तो तनमय होकर खाता है वो थोड़े भोजन में भी तृप्त तो होता है इंद्रियां तृप्त तो हो जाती हैं तो अधिक इच्छा नहीं रहती अब उसका मन तो भरता नहीं है पेट भले ही भर गया हो वो खाई जाता है ये एक मनोरोग है मोटापा आया तो मोटापे से जुड़े हुए बहुत सारे रोग आ जाएंगे जोड़ों का दर्द हो जाएगा और हो जाएगा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो रक्त की शुद्धि ठीक नहीं हो रही है तो जोड़ों में दर्द हो शुरू हो जाएगा और तरह तरह के चमड़ी के रोग आ जाएंगे बहुत अधिकांश रोगों का कारण मन है योग मन के ऊपर ही कार्य करता है और चित्त की वृत्तियों का निरोध है वो यम नियम का पालन कर रहा है प्राणायाम और ये सारा कर रहा है व्यक्ति तो उसका वो शांति आएगी मन में मन बुद्धि शांत रहेंगे तो मन बुद्धि के द्वारा जो सारा हमारा तंत्र नियंत्रित है हृदय यकृत गुरदय पी वो सब भी ठीक काम करने लगते हैं नहीं तो मन से उनको अलग अलग संकेत जाते हैं कभी ये चला गया कभी ये उत्तेजना कभी ये कभी फिर एसिडिटी हो जाएगी कभी ये हो जाएगा तो मन यदि ठीक हो जाता है तो बुद्धि और उसके द्वारा मिलने वाले संकेत संतुलित आते हैं उचित आते हैं समय पर आते हैं उससे हमारे अंग अवयव भी ठीक होने लगते हैं तो जो मूल कारण है वहां हमने ठीक किया तो वो सब ठीक होता है इसलिए योग का योग मतलब ये अष्टांग योग का भी वो केवल आसन प्राणायाम नहीं कसरत है नहीं उसके अपने लाभ हैं उसका भी निषेध नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन उसके अतिरिक्त भी ये स्वयं प्रमाण है व्याधि स्थान संशय प्रमादी जो सारे अंतराय कहे तो ये अंतराय योग से हटते हैं सीधा सूत्र भी कह रहा है और ये अनुभव में भी आएगा साधक लोग अनुभव करते हैं बहुत सारे रोग समाप्ति हो जाते हैं साधकों के धन्यवाद हाँ जी अचार्य जी जो सूत्र में योग दर्शन के सूत्र में बताया चित्त से पर शरीर आवेशा तो चित्त का दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश होता है वो सब वो विचारने की बात है वो विचारने की बात है वो कैसे होगा क्या होगा वो योग दर्शन के पढ़ते समय विस्तार से वहाँ जाने की बात है अभी इस पे विस्तार नहीं जाएंगे ऐसे एक नहीं आप दस करते रहिए पूरा महीना इसमें निकल जाएगा हमारा ये विषयांतर हो जाएगा यहाँ केवल इतना कहा जा रहा है की उनका आप नहीं कर सकते उसका अध्ययन योग दर्शन में हो सकता है नहीं हो सकता है कितना हो सकता है हमारे को कितना समझ में आ रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा इसलिए वो नहीं होता है ये कोई बात नहीं है ये कोई आधार नहीं है हाँ यदि हम अपने को सर्वज्ञ मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा इसलिए ये नहीं है हो ही तो नहीं सकता ये परमात्मा कह सकता है ये जो अपने को अल्पज्य मानता है समझता है कि नहीं मेरा ज्ञान थोड़ा है पूरा नहीं है मैं शत प्रतिशत नहीं जानता हूं प्रकृति को पूरा नहीं जानता हूं शरीर में क्या क्या सिद्धियां हो सकती हैं शक्ति सामर्थ्य है, में पूरी नहीं जानता हूं जिसको इस अपनी बात का बोध है ज्ञान है विवेक है वो अविवेक में नहीं है कि मैंने जो समझा वो सब समझ लिया है वो खंडन नहीं करेगा वो विचार के लिए रखेगा ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन लिखा हुआ तो मिल रहा है हमारे को सूत्र में मिल रहा है भाष्य में मिल रहा है और कहीं कहीं हमारे को झलक भी मिल जाती है उन सिद्धियों की दूसरी जगह ठीक है कुछ के लिए कह सकते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, हम ऐसा लग रहा है और ठीक है कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है? विचार की बात है अभी हमारे पास कोई खंडन करने के लिए भी प्रमाण नहीं है और ना पुष्टि के लिए प्रमाण है ठीक है जो लिखा है हमने पढ़ लिया होगा देख लेंगे तो स्वीकार कर लेंगे नहीं तो तब तक विचार कोटी में रखेंगे ऐसा कर सकते कुछ ज्याचार्य जी जो इसमें पीछे जो ये प्रकरण चल रहा था इसका औषधियों का और सिद्धियों का था वे औषधि से सिद्धि होती है हमने ऐसा कुछ सुना है कि कुछ औषधिया ऐसी होती हैं कि जो किसी विशेष नक्षत्र में जैसे पुष्य नक्षत्र में और उनको उनको निकाल के लाने से और वो केवल अपने रस गुण वीर्य विपाक को छोड़कर केवल अपने प्रभाव से ही कार्य करती है और वो या तो उनको कहीं किसी पवित्र स्थान में घर में रख दिया जाए या किसी रोगी के उसके शरीर से टच कर दिया जाए या उसको बांध दी जाए तो इस प्रकार की हमने कुछ बात सुनी है तो इसमें आचार्य जी आप अपनी अपना मत बताए हो सकता है ऐसा अगर हम मन को ही सभी रोग का और निवारण मान लें तो क्या ये गलत है सभी का नहीं कहा अधिकांश का कहा सभी शब्द मैंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जैसे अधिकांश रोगों का जैसे मान लिया कौन सा रोग है जो मन जैसे? से जैसे जैसे कौन सा रोग है जो मन से नहीं होता कौन सा रोग है आघात जन्य जो रोग होते हैं हमारे को रोग कई तरह के होते हैं आयुर्वेद में वर्णन है निज रोग होते हैं और आगंतुक रोग भी होते हैं जैसे हम जा रहे हैं और कोई डाली टूट गई हम गिर गए किसी ने धक्का दे दिया अब इससे जो हमारे को चोट लगी हड्डी टूटी खून आया ये भी तो एक रोग है ये मन के कारण से नहीं हुआ है ये हमारे मन के विकार के कारण से नहीं हुआ है ये बाह्य कारण है आयुर्वेद में निज रोग भी माने आगंतुक रोग भी माने तो आगंतुक रोग तो पार के कारण से होते हैं। दूसरा कुछ चीजों का जो अन्य जीवों के काटने पे हमारे को हो जाते हैं आधि भौतिक दुख में ले सकते हैं सांप ने हमारे को काट लिया बिच्छू ने काट लिया उसका अपना कुछ रासायनिक भौतिक प्रभाव है वो अंश विष हमारे में चला गया अब जो ये रोग है ये मानसिक नहीं है हाँ उसके साथ में मानसिक जुड़ जाएगा वो तो मैंने कहा ही था क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है इसलिए सब रोग मानसिक हो ये नहीं ये कथन भी अति में जाकर के कथन है जब कुछ लोग शरीर के ही रोगों को मानते थे उसी में इलाज करते थे मन आया तो ये जाके कहें कि सारे रोग मन से ही होते हैं ये भी एक अति दृष्टि है विवेकपूर्ण स्थिति नहीं है जो वास्तविकता है वह हमें स्वीकार करना चाहिए और आयुर्वेद में यह सब स्पष्ट लिखा हुआ है आगंतुक रोग भी होते हैं कुछ रोग हमारे अवस्थाजन्य है आयुर्वेद में भूख को भी रोग माना है प्यास को भी रोग माना है जरा को भी रोग माना है अब ये चीजें आती हैं और शरीर में हमारे कुछ परिवर्तन होते हैं किसी के जल्दी किसी के देर से हां मनोरोग हो मानसिक तनाव हो तो यही लक्षण जल्दी आ जाते हैं जल्दी वृद्धावस्था आती है किसी को देर से आती है लेकिन शरीर का तो ये स्वाभाविक धर्म है वो क्षीण तो होगा अब जो ये स्थिति आ रही है युवावस्था से तो अंतर आएगा ही साठ सत्तर अस्सी साल का होगा तो अंतर आएगा ही अब ये जो अंतर है ये मनोरोग के कारण से नहीं है ऐसे तो बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं जो मानसिक रोग नहीं होते ओके? हो और कोई ठीक तो ये जो आत्मा की चेतनता की बात कही कि भूतों में तो चेतनता नहीं होती अब आत्मा का विषय छठे अध्याय में प्रारंभ हो रहा है पांचवा अध्याय यहां समाप्त हुआ सांहत्य ये जो दो बार कथन होता है ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है शैली में ये होता है अंतिम सूत्र के अंतिम पदों को ये दो बार बोल देते हैं तो आत्मा का विषय प्रारंभ हो रहा है अभी पहला सूत्र बोलिए छठे अध्याय का अस्थि आत्मा नास्तित्व साधन अस्थि आत्मा आत्मा है ये इनकी प्रतिज्ञा हो आत्मा है उसका अस्तित्व है विद्यमानता है चेतन तत्व की भूतों में चैतन्य नहीं है लेकिन चेतनता तो है फिर भी वो भूतों से अतिरिक्त कोई तत्व है जो चेतन है वो दोनों हो सकते हैं जीवात्मा परमात्मा मुख्य रूप से जीवात्मा को लेकर के यहां पर चलेंगे अब इसके लिए हेतु देना था इनको वैसे पहले हेतु दिया संघत परार्थत्वाद पुरुष आदि कुछ चर्चाएं आई चुकी हैं यहां एक दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं कह रहे हैं नास्तित्व साधन अभावात आत्मा के न होने में कोई प्रमाण न होने से हम कह रहे हैं आत्मा है दूसरा कह रहा है कि आत्मा नहीं है वो हमारे से पूछता है कि आत्मा है इसमें प्रमाण दो हम भी तो उससे पूछ सकते हैं कि आत्मा नहीं है इसमें कोई प्रमाण दो नहीं पूछ सकते यह उस शैली से सूत्र है कि आत्मा है मैं आत्मा को नकार सकूं इसमें मेरे को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है मैं कैसे आत्मा को नहीं मानूं? ऐसा कौन सा प्रमाण है जिसके आधार पर मैं कहूं कि नहीं आत्मा नहीं होती है नकारा ही नहीं जा रहा है प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं अस्तित्व के तो न होने का कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं हो रहा है आत्मा नहीं है इसमें क्या प्रमाण है तो कहा नास्तित्व साधन अभाव साधन कहते हैं प्रमाणों को प्रमाण जो होते हैं वो साधन होते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए उपाय होते हैं तो नास्तित्व के अस्तित्व के ना होने के में कोई प्रमाण नहीं है उसका अभाव है इसलिए भी सिद्ध की आत्मा है हो गया अगला सूत्र बोलिए देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र ये जो देह आदि हैं, शरीर आदि हैं, इससे ये अतिरिक्त है यानी देह नहीं है ये देह से अतिरिक्त है कैसे वैचित्रत विचित्रताओं के देखे जाने से देह आदि के जो धर्म हैं, उससे भिन्न धर्म चेतन के देखे जाते हैं इस विचित्रता से हमें पता लगता है देहादि व्यतिरिक्त तो असू ये देहादि से अलग है अलग अलग लक्षण भी दिखते हैं चेतन के सुख दुख आदि ज्ञान आदि प्रयत्न आदि इच्छा द्वेश जड़ में ये नहीं देखे जाते और जब इसमें से आत्मा चेतन तत्व निकल जाता है तो ये शरीर अलग हो जाता है जब आत्मा के सहित रहता है तो ये अलग रहता है अलग गतिविधियां दिखती हैं और आत्मा के रहित होता है तो इस शरीर का देह का अलग स्वरूप दिखाई देता है तो इस विचित्रता को देख के भी सिद्ध होता है कि आत्मा तो है और वो शरीर से अलग है शरीर तो नहीं है वो आत्मा पीछे भी जो न भूत चैतन्यम वाली बात थी इससे जुड़ी हुई बात है उसको जोड़ते हुए कहा हो गया इतना अगला सूत्र और सिद्धि कर रहे हैं कि आत्मा होती है इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं एक तर्क युक्ति रख रहे हैं तो तीसरा सूत्र बोलेंगे षष्ठी व्यपदेशात अपि षष्ठी कहते हैं छठा छठे को संस्कृत में विभक्तियां होती हैं भाषा का ऐसा प्रयोग है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति ष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति ष्ठी विभक्ति में क्या होता है जिसे राम का शब्द होता है तो रामस्य राम हो रामाणाम राम का रामो का दो राम का बहुत सारे रामों का ष्ठी जो होता है ये संबंध को बताता है तो ष्ठी का व्यपदेश होने से कैसे तो कहते हैं कि मेरा शरीर तो ष्ठी का जहां कथन होता है मेरा घर तो मैं और घर अलग अलग है मेरी गाय तो मैं और गाय अलग अलग है मेरा पति मेरा बच्चा मैं और पति मैं और शरीर अलग अलग है तो इस ष्ठी का प्रयोग कहां होता है जब दो अलग अलग, अलग चीजें होती हैं तो मेरा मन मेरी इंद्रिया मेरा शरीर मेरा हाथ मेरा सिर आत्मा का शरीर आत्मा का शरीर यह ष्ठी वाली भाषा का प्रयोग छठी विभक्ति वाला जो कि षठी विभक्ति संबंध को बताने वाली होती है मेरा या मेरी संबंध को बताती है और संबंध दो अलग अलग में होता है एक ही में नहीं होता है अलग अलग में होता है तो अलग अलग में होता है इस व्यवहार से लोक व्यवहार से भी पता लगता है कि मैं या आत्मा अलग है और मेरे से संबंधित जो ये मैं कथन कर रहा हूं ये अलग है भाषा से भी पता लगता है उसके लिए इन्होंने कहा ष्ठी व्यपेशी भाषा ष्ठी विभक्ति के छठी विभक्ति के प्रयोग के आधार पर भी हमें पता लग जाता है मेरे नेत्र मेरा मन शिव संकल्प वाला हो तो मन आत्मा से भिन्न है ठीक है बोलो ओम आचार्य जी, जी यह व्यवहार तो हम आत्मा के लिए भी करते हैं मेरा आत्मा ऐसा भी प्रयोग होता है लेकिन अधिकांश जो प्रयोग होंगे हमारे वो ऐसे होंगे अलग वाले अब इसमें दो तरह से देखा जाता है एक मुख्य प्रयोग होता है एक गौण प्रयोग होता है दोनों प्रयोग होते हैं मेरी आत्मा वाक्य बोलिए आप मेरी आत्मा मेरी आत्मा दुखी हो रही है दुखी हो रही है जी। उसकी जगह कोई कहता है मेरा मन दुखी हो रहा है जी। उसी स्थान पे ये भी बोल सकते हैं नहीं वाक्य को जी। आपको कोई आपत्ति नहीं ना ने? तो अब मेरी आत्मा दुखी हो रही है का मतलब है मेरा मन दुखी हो रहा है अब मन के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गौण प्रयोग है मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं ये प्रयोग अपने लिए हो रहा है मेरी आत्मा दुखी है और अगर आत्मा की भी अर्थ है तो यह गौण प्रयोग है अब हम सब जगह कहें कि गौण प्रयोग है ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मुख्य या प्रधान प्रयोग के होने पर ही गौण प्रयोग भी होता है जहां भेद ना होते हुए भी भेद कथन करते हुए प्रयोग हो रहा है जैसे कि मेरी आत्मा यह गौण प्रयोग है तो यहां गौण कहा तो बोले सब जगह गौण मान लेंगे मेरा हाथ और यहां पर भी तो फिर मुख्य प्रयोग कहां मानेंगे तो मुख्य प्रयोग के आधार पर गौण प्रयोग भी होते हैं यह भी भाषा में देखा जाता है लेकिन व्यापक प्रयोग भेद का है और यह हम देखते हैं उस ष्ठी से। एक तर्क है कि शत प्रतिशत आप घटाएं यह आवश्यक नहीं है और भी इसमें एक प्रश्न उठता है जो कि अगले सूत्र से स्वयं वो समाधान करेंगे जी धन्यवाद लेकिन यह भी एक आधार बनता है कि हम अलग बोलते हैं संबंध बना के बोलते हैं इसे पता लगता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है तो अब इसमें एक शंका उठ सकती है भले कि यह तो, तो मूर्तियों में भी प्रयोग करते हैं प्रतिमाओं में मूर्ति का हाथ मूर्ति का पैर मूर्ति का सिर मूर्ति का धड़ मूर्ति की आंखें कामनाक का आदि प्रयोग करते हैं ना तो वहां भी एक आत्मा तो होनी चाहिए फिर तो ष्ठी का उपदेश है ष्ठी का प्रयोग है होनी चाहिए ना वो तर्क कर सकता है प्रश्न कर सकता है वो बात उठाते हुए अगला सूत्र उसका समाधान भी कर रहा है